मद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध अथ द्वांशोध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक उद्ध उच कति तत्वा विश्वेश संख्या प्रभो नवैकादश पंच्रुम उद्धव जी ने कहा प्रभु विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं यह तो हम सुन चुके हैं के चविंशति प्रहुर परे पंचविशति सप्तः के नवसठ केच्वारा दशा परे कुंत कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25, कोई सात नौ अथवा अच्छा छ स्वीकार करते हैं कोई चार बतलाते हैं तो कोई ग्यारह केचि सप्तश प्राहुशे त्रयोदश एक भी संख्या यद विवक्षया गायंती पृथ्गायुष्माद तो वक्त अर्सी इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या सत्रह है कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्राय से बताते हैं आप कृपा करके हमें बतलाइए श्री भगवान वाच युक्त संत सर्वत्र भाषंते ब्राह्मणा माया मदीया मद्गृ्य भदता दुर्घटम भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है सही भगवान वाच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 यम वकम तत्था एवं विवधताम भे तुम सक्तो में दुर्त्या जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों सत्व रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं या साम व्यतिदाशी विकल्पो वधताप्ते समय अनुसा सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच जो वस्तु नहीं केवल नाम है उठ खड़ा हुआ है यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है जब इन्द्रियाँ अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं परस्पराणुप्रवेशात तत्वानाम पुरश पौरवा प्रसंख्यानम यथा भक्तुर्विव पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपने इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है एक दृश्यंथ प्रविष्टानी तरण पूर्वस्मिन मिन्वा परस्मिन व तत्वे तत्वानि ने सर्वश ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है पौर्वापर्यमतथोमी प्रसंख्यानम अभिपता यथाभिव्यक्तम यद्रम गृह बोयुक्त इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस करण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका वह उपा उपादन युक्ति संगत ही है अनाद्य विद्यायुक्त पुरुष सात्मेदनम स्व न संभवादन्यो ज्ञान दो उद्धव जी जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप चौबीस तत्व पच्चीसवां पुरुष और छब्बीसवाँ ईश्वर इस प्रकार कुल छब्बीस तत्व स्वीकार करने चाहिए पुरुषोरत्र वैलक्षण्यम अवन्यपी तन्य कल्पना पार्था ज्ञानम च प्रकृति गुण 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है रही ज्ञान के बाद, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है प्रकृति गुण प्रकृतिनात्मनो गुणा सत्व रजस्तम स्थित्युत्पत्यंत हेतव तीनों गुणों की सामनावस्था ही प्रकृति है इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रय हुआ करते हैं इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है सत्वम ज्ञानम रज कर्म तमो ज्ञान मिहोचते गुण अभ्यति करह काल स्वभाव सूत्र में इस प्रसंग में सत् गुण ही ज्ञान है रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर की काल है और सूत्र अर्थात महत्त्व ही स्वभाव है इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है पुरुष प्रकृति व्यक्तम अहंकारो नभो नीलह ज्योतिरापच तिर तत्वान्ता मेम नव उद्धव जी यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए तो तत्वों की संख्या स्वयं ही अट्ठाईस हो जाती है उन तीनों के अतिरिक्त पच्चीस ये हैं पुरुष प्रकृति अहंकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये नौ तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ स्वत्रम तग्दर्शनम घाणो जिहेती ज्ञान शक्त वाण्योपस्थपा घ्री कर्माण्यंगोभ मनः शब्द स्पर्शो रसो गंधो रूपम चेत्यतुसिली कर्मा यदय श्रोत्र त्वचा चक्षु नासिका और रसना ये पांच वाक ज्ञानेन्द्रियाँ पाद पादायु और उपस्थ ये पाँच, पाँच कर्मेंद्रियाँ तथा मन जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं इस प्रकार कुल ग्यारह इंद्रियां तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषय इस प्रकार तीन नौ ग्यारह और पाँच सब मिलाकर अट्ठाईस तत्व होते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले पांच कर्म चलना बोलना मल त्यागना पेशाब करना और काम करना इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती इन्हें कर्मेंद्र स्वरूप ही मानना चाहिए सर्गा प्रकृतिष्य कार्य कारण रूपिणी सत्वादि फिर गुण पुरुषो व्यक्त ही क्षते सृष्टि के आरंभ में कार्य ग्यारह इंद्रिय और पंचभूत और कारण महत्तत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है वही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है अभ्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है व्यक्ता कुरुआ पुरुष लब्धविचंडकृत महतत्व आदि कारण धात्व विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं सप्तव धा तव थी त्रथ पंचादय ज्ञान मात्मो भयाधारतो उद्धव जी जो लोग तत्वों की संख्या साथ स्वीकार करते हैं उनके विचार से आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच भूत छठा जीव और सातवां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है यही तत्व है देह इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते षित्राण्भूता पंचष्ठ पर पुमा तैर्युक्त आत्मसंभूत समुपाविशत जो लोग केवल छह तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि पांच भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है चारेत तत्रापि तेज आपो नादी खलो जो लोग काल के रूप में पांच ही तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि आत्मा से तेज जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं संख्या ने सप्तश के भूत मात्रेन्द्रिया च पंच पंच एक मनसा आत्मा सप्तश स्मृत जो लोग तत्वों की संख्या सत्रह बतलाते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं पांच भूत पांच तन्मात्राएं, पांच ज्ञानेंद्रियां, एक मन और एक आत्मा तद्वोश संख्या ने आत्मैव मन उचते भूतेन्द्रिया मन आत्मा जो लोग तत्वों की संख्या सोलह बतलाते हैं उनकी गणना भी इसी प्रकार है अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या सोलह रह जाती है जो लोग तेरह तत्व मानते हैं वे कहते हैं कि आकाशादि पांच भूत श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियाँ एक मन एक जीवात्मा और परमात्मा ये तेरह तत्व हैं